The sun will rise again. The sky will open up. The clouds will part. The rain will stop. वासना षयासना सा दृष्टि नाम यदम श्री ओम जो हवा से मिलना है वो अज्ञात और उसके साने का है। तो और रास्ता भी रास्ता है हम अपने यहाँ सही कहा मालूम था की मकान ऐसी लेके मोटा घंटे घर घूमते रहे इधर से उधर उदयपुर कई बार उस मुकाब के सामने से निकल गए परंतु जब तक पूछा नहीं किसी ने बताया नहीं सामने होने का सत्संग क्यूँकी श्रवा का मार्ग है धर्मी का जो सत्संग नहीं करेगा जो श्रवा से थक जाएगा अलग हो जाएगा सत्य में छोटी वो फिर चाहे आप करके जितना बैठे जितनी पूजा करे जितना माला करे ईश्वर के मार्ग में धर्म के मार्ग में भी श्रवण से ही चलना होता है हर को ऐसे कोई नहीं कहता है अच्छा से कहना है अरे धर्म की बात कर रहे तुमको पौधा तो आता है ना थोड़ा थोड़ा और किसी के पता से आता है इतना बताया खेत में से पढ़ा जाकर सीख के आए थे की किसी ने बताया था बताया जो कौ लोग नाम नाथ है इसका नाम आश है इसका नाम शान है ये तुम देश में आए थे कि कितने ने बताया होता था तो ये जो धर्म अधर्म है अपनी असम से ऊप के अधर्म का बता हो सकता है और तो एक कथा में एक ही वर्ग से बताया जाता है बताया तो गया था कि दूध आज का डोला उस समय पहते नहीं कि थे और जैसे जैसे मनुष्य की आपका बढ़ता है अनुभव करते हैं वैसे वैसे बात समझ में आती है बैठा भी कोई पेट में से जान नहीं आता जब आम जाननाथ का भी नाम मारे नहीं है एक ऐसी वस्तु जिसको हम दुनिया में कहीं देख नहीं सकते उसके बारे में श्रवण के बिना जानने का दावा करना न धर्म जान सकते श्रवण के बिना न धर्म बढ़ कर सकते न ईश्वर नकल कर सकते हैं हमने देखा चला हम चला तो हम को को एक आज धोती पर फूल चढ़ा रहा हमने भी चढ़ा दिया है अपने मन से हम कल कर भूति को ईश्वर व्यतीत कर सकते हैं केवल भूत चढ़ाने की न करता है तक जब तक उसमें कतुर्भुज विष्णु है उसमें लगातार विश्व है वो अपने प्यारे का कतर्ज है ये भाषण दुमेंगे नहीं तब तो तक देखे अच्छा आग में भी डालने ऐसी आदमी को तो स्वर्ग चलता है ये बात अकल अकल्प कभी सोच चलता है हाथ से डालेंगे ताटल और आग से डालेंगे और कहेंगे कि इससे पंखो मिलेगा स्वर्ग ये बात किसी भी अकल लेवर एक बड़ी में देखा जाए आग में भी डालने ऐसी बनता है कि नहीं बनता है ये साइंस की बात है जो लोग भौतिक दिव्यांग में धर्म को जानना चाहते हैं ईश्वर को जानना चाहते हैं आत्मा को जानना चाहते हैं उनके मन में न धर्म की जिज्ञासा है ना ईश्वर की जिज्ञासा है ना आत्मा की जिज्ञासा है तो अब त्रवा में जो फर्क होता तो है सब बताते हैं हमने जब भी कहा श्रवण और मनन का बड़ी भारी महिला है थोड़ी सी तो सौड़ी है और उनमें और मन ने कोरोना की बड़ी भारी है जो लोग उनको पढ़ सकते हैं उनको देखें समझ कर एक बात आप ये ध्यान में रखोग की अगर अच्छी बात सुनोगे तो आप अच्छी बात बोलने भी लगोगे और अच्छी बात सोचने भी लगोगे शुरुआम हर भी बात आने आप अच्छी बात सुनोगे तो पूरी बात सुनने का जो बात नहीं है उसमें तो बच जाओगे आपके मन में अच्छी बात का संस्कार करेगा और अच्छी अच्छी बातें निकलेंगे ये धर्म में भी आवश्यक है बिना श्रवण के धर्म नहीं हो के धर्म होता है कहीं असल के धर्म होता है, कभी न बोलना धर्म होता है और वही सबसे धर्म ये आप अपने असल तक कभी नहीं सोचते कहा चुप रहना चाहिए कहाँ बोलना चाहिए और कहा हो और गड़बड़ा देना चाहिए ये जड़ता नहीं होती धर्म में यद्ध नहीं है जड़ता नहीं है समझदारी दीती है और नौमावर्म भी के मनुष्य से बढ़कर तो दूसरा खेल तो एक मनुष्य तो फांसी की सजा होने वाली हो और वो खुद झूठ बोल के अपने को बचाना चाहते तो वो फांसी भी तो है फांसी है फांसी की सजा तो देते तो लेकिन अगर कोई तो दूसरा तो आदमी झूठ बोलकर उसको बताना चाहता है मेरे के नहीं होती एक आवाना आवना का धर्म है स्मृति में सच लिखा है कि किसी भी मनुष्य को यदि पद का दंड मिलने वाला हो पढ़ का बंध असल में पद जो है वो बहुत जो से नहीं है आर्थिक गिंदा रहेगा कोई बुधा नहीं सकता है अच्छे रास्ते पर कर सकता है लेकिन वो स्वयं साल जो भय में झूठ बोलता है उसके मन में जीवन का लोग है मृत्यु का ग्रह है इसलिए वो अधर्म के मार्ग में जाता लेकिन है लेकिन जब दूसरा कोई उत्सु पुराना चाहता है वो हित भावना ऐसी लेकर चलता हो पक्ष पाठ में करता हो तो वो बात दूसरी है लेकिन सचमुच उसको बचाने के लिए हित भावना ऐसी करता हो तो दूसरी धर्म हो जाता है इसलिए लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वही स्ोत्र अर्थात अनु जवाब यदि बध ऐसी बचाए जा सकते हैं और दयालु गुरु बोलो यह धर्म का है आप कैसे अपने मन से कैसे कर कितनी बात मंगल के लिए बोली जाती है किसी के देखा हुआ ब्याह हुआ और आप जाकर वहाँ मृत्यु सच्ची मृत्यु झड़प हुई है म्रश्यू, म्रश्यू, और तो तो बोलने लग हैं जब वो कमलनाथ मर गए हैं तो मनुष्य में भंग हो जाएगा ना आप उस समय छूट रहिए मत बोलिए छूट भी मत बोलिए सच भी मत बोलिए परन्तु मत बोले धर्म में जड़ता नहीं होती धर्म हो। में नैतन्य का समावेश होता है ऐसे ही अहिंसा भी है ऐसे ही दे जब तक आप धर्म का श्रवण नहीं करेंगे तब सत्ता सब तो तो अपनी अच्छा से सोच सोच के धर्म को बिगाड़ देंगे धर्मात्मा पुरुष से, धर्म का श्रवण करना अब एक भाव से धर्म का फल जो धर्म का फल दूर है। एक किसी जीवन में होता है और एक मरने के बाद होता है मरने के बाद हर्म का फल होता है जो विश्वास रखना हो ये विश्वास आपको तो तो बहुत बहुत शांति देगा बहुत तो मजा तो तो देगा कि यदि विश्वास बना रहेगा इसी वर्ग का फल अंग जीवन में बने आगे बढ़ेगा और परंतु उसमें श्रद्धा की आवश्यकता होगी धर्म के बारे में श्रवण कीजिए धर्म के फल के बारे में श्रवण कीजिए और उस पर श्रद्धा रखिए और धर्म की कीजिए क्या काम कर रहे हैं धर्म को सुनिए धर्म के फल को सुनिए, और सुन के कीजिए और उस पर विश्वास आपको आपके अंत चरण को वो विश्वास ऐसा गर्व देगा ऐसा निर्माण कर देगा आपके अंत चरण का कि आप सुख ही सुख भोग सकें और जो मरने के बाद जीवन नहीं मानता वो तो धर्मांतना साई जीत मरने के बाद जीवन मानता है एक लेकिन मैंने ग्यारह लगे क्या फोन करवाया हो तो मालूम सभी अधिक हैं और बात रूम में बचेगा मतलब जब तक गुजरात पूर्व पश्चिम आकाश में चला जाए तक एक हाल की हमारी जो दुनिया को प्रकाश लेता है उसका आदर नहीं क्या गुरु का आदर करेगा या शास्त्र का आदर करेगा प्रत्यक्ष वित्व को रोशनी देने वाले का आदर मिल बिहार जो इस जीवन में जो आनंद देता है प्रसन्नता देता है निर्मलता देता है एक आदमी सारे तीन आज से बच गए से बच गए इंसान से बच गए झूठ बोलने से घट गए की याद आने से सक गए पापी की याद आना पापी अंतर करने की पापी सर्वत्र सरकार पार्टी सरगत जो दूसरे को काफी समझता है वो खुद का जब तक काफी आकार अंतरण नहीं होगा तब तक काफी दिखेगा अंतस्करण की सकल का बन जाएगी साढ़े तीन करोड़ का रोट माफी जिसकी हम याद कर रहे हैं वो काफी जब हमारे दिल में जिम रहेगा तब उसकी आयुषा हो जाए गृहरायिका कभी पापी सड़क पर देखना था आज पापी को देखने देख रहे हैं हमारा दिल पापी होगा उसने पहले पाप किया होगा वो कभी पापी तो तो रहा होगा जो तो पापी की याद करता है वो अब पापी है ये धर्म का जो खेल है धर्म की बात करवाई धर्म का श्रम और धर्म के बल का श्रम दोनों को और बिना श्रमण से मंदिर उपासना तो बिना सस्ता ऐसी होगी ईश्वर की महिमा का श्रवण बोले हम तो देखते हैं अरे बाबा तुमको क्या मालूम कि ये प्रकृति ने बना दिया है बना दिया है कि बना है अपने आप बन गया है जब ये सुनोगे कि ईश्वर ने बनाया है बिना श्रवण किए तुमको कैसे मालूम करेगा ने बनाया तो ईश्वर की घटना का कर करोगे तो महात्म बुद्धि होने से प्रेम ईश्वर को जगत का कारण समझकर प्रेम करना वो स्थायी प्रेम होता है और ईश्वर को सुंदर महु समझकर प्रेम करना स्थायी जो संसार की प्रार्थना जिसके चित्र सुंदर आरोप आकृष्ट है मधुर आरोप आकृष्ट है और देखने के लिए सिनेमा देख सुंदरता पर और अधिक अमृत होते हैं। होती है महेश्वर जी का जो ज्ञान है जो जगत को बनाता है बिगाड़ता है चलाता है उन पर करता है हमारी मदद कर सकता है हमारा साथ मिटा सकता है हमको सुख दे सकता है तो जो जो तो हम जानते हैं।, हैं उसके सामने मददगार हो सकता है आ, और वो अपनी कृषा से मिलने में सुगम हो सकता है आ, और वो सब कुछ करने में समर्थ है, तो ऐसे ईश्वर से जो प्रेम होगा और बोले नहीं उसके होठ बहुत अच्छे हैं उसके नाक बहुत अच्छी होटी है ये जो है ये टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि दुनिया में तो अच्छी आँख तो वाले अच्छी नाक वाले अच्छे तो होट तो वाले बारम्बार दिखाई पड़ते रहते हैं वो कहीं न कहीं तुम्हारे मन को सींच लेंगे सुंदरता का में जो मन को हम सिखाते हैं ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है बाहर ज्ञान पूर्वक होता है उसी से बोलते हैं नहाज आ रहा जैसा वृद्ध दो टिकाना हो ध्रज गोपियां भी बार बार कहते हैं कि तुम तो नंद मंदल नहीं हो तुम तो अंतर जानो अंतर जाने से जो प्रेम होगा वो टिकाऊ होगा एक साथना और केवल सुंदर मधो जो प्रेम होगा सुंदरता महुसा देखने पर कामा ढोल हो जाएगी ईश्वर की महिमा का श्रवण करो और उस महिमा में धार्मिक वृद्धि को अनुकूल भाव से लगा बड़े बड़े चोरे चांद वाले काले हो जाते हैं बड़े बड़े चमकनों के चेहरे का मुखाता मुखाता निकल जाता है काल काले देख के प्रेम करो सफेद हो जाएंगे घने देखकर प्रेम करो जल ईश्वर की मनी बिना श्रवण के भक्ति होती ही नहीं है इसलिए ठंडी के जो साधन है उनमें पहली चीज श्रवण है श्रवण स्मरण सेम आत्मनिवेशनम का जो श्रवण है स्वर्ग का श्रवण को करने के बाद अनुभव में आएगा और परमेश्वर का जो ग्रहण है वो जीवन में भी अनुभव में आएगा और मरने के बाद भी अनुभव में आएगा और वेदांत में जो की हुई है वो मरने के बाद की खास बात उसमें है इसी समय इसी समय दृष्ट दे में अंतकरण अंतकरण सुधारी हुए जो फल है वो दृष्ट फल है अभिष्ट फल नहीं है इस विषय में नीमांकतकों से बड़ा भारी मतभेद देड़ रहे वेदांति नीमांकतक कहते हैं कि धर्मानुष्ठान करने से अंतरकरण में या जनता में एक अपूर्व उत्पन्न होते रहता है और समय पर फल देता है और भक्ति सिद्धांत लेता है जब हम भगवान वाले भ्रमण करने लगते हैं तो उसी समय हमारे करियर में रोमांस होता है हमारी हाँ हाथ हुआ है, हमारा तंख जल्द हो जाता है हमारा बिगल जाता है, है भक्ति का आनंद सिर्फ मरने के बाद है ये कहना बिल्कुल गलत है भक्ति का आनंद जीवन में है सुनमी भक्ति है और सुन ऐसी सुन ऐसी अपने मन का जो बलिमान के रूप में हमारा मन ही बन जाता है मुर्गी मरोहर सीता सुनकर हमारा मन ही बन जाता है राधा हमारा मन ही बन जाता है गोपी हमारा मन ही बन जाता है वृंदावन और वृंदावन में जमुना शाम सुंदर बासुरी बजाते हैं राजा छोड़ी वो भी यहाँ के साथ में लगती है इसी समय इसी समय राष्ट्रवेदी अच्छा भ्रवण किया और इसी समय न हुआ ऐसा तो बोले कि इसका संस्कार पड़ेगा अगले जन्म में अगले लोग में कहीं न कहीं ये मिले। कुछ तो मिलेगा जी कहते हैं उसका मतलब उत्तर अभी शिक्षा श्रद्धा समाधान लोग हैं ये इसी जन्म में शांति देने वाले है समय तुम्हारे मन में वैदिक मन में विक्षेद नहीं रहेगा वैदिक इंद्रिया विजयों के लिए नहीं होंगी और कर्म के ज्यादा संकल्प नहीं होंगे सुख सुख लेने के लिए तैयार होंगे उसी समय तुम्हारे मन में शांति लड्डू खाने का आनंद वेदांत का आनंद नहीं है शांति का आनंद वेदांत का आनंद है और सत् वेदांत में जो ब्रह्म और आत्मा की एकता है सत और की एकता है अहम ब्रह्म एकता है प्रज्ञान ब्रह्म की एकता है ये एकता अगले जन्म में करने के लिए नहीं है इसी जन्म में अपनी पूर्णता का अनुभव करने के लिए आकाश का विस्तार अपने में हैं जिसमें तो जिसमें छोटी कोटि ब्रह्मांड जो पंचो तो हैं और उसमें रहने वाले छोटी तो कोटि ब्रह्मांड में हमारे अंतर चरण में आ रहे हैं सबूत है जो देश को तो बड़ा बना के रखोगे बाबू तो कुछ नहीं मिलेगा न मानुषा आप तो की आप कितने बड़े हैं जो बड़े बड़े बाबू लोग हमारा निकल बड़े इस गड़म्पन की छोड़े का नुकसान लेने में जो बड़प्पन है, है? हाँ हाँ वो दूसरे ऐसी जीता उससे वो पर नहीं है वो तो बिल्कुल अहंकार अहंकार है न मानव का परमरी तो जो साधन पर। का जो है राज्य संपत्ति का ता ता ता ता ता ता ता ता और मुख्य ठाकुर उस उसका फल समय जीवन में होता है वेदांति का ये नहीं कहना है कि समाज पार्टी की प्राप्ति के लिए आगे जलिए समय तरह सर्वेत्र जंगाली धारा सर्वस्त्र आनंद का सर्वस्त्र सब उसमें होता है ये भी देखो कोई को एक आदमी ध्यान करने बैठता है सामने तो रख दिया सीरे की और रात बंद करके ध्यान करने का समझ तो वो सीरा उसके मन को भीतर बैठने नहीं देगा वो बाहर देगा तुम्हारी दे कुर्सी ध्यान नहीं लगाने दे, तुम्हारी तिजोरी ध्यान नहीं लगाने देगी थोड़ी देर के बाद वो सी वहाँ से जबरदस्त गर्मी मिलेगी और तुम्हारी वो बढ़िया बढ़िया सीरम भाई भगवान तुम आठ घर करके बैठे और सांस लड़ाने लगे ध्यान लगेगा और तुम्हारा दिया रसोईगा वो, वो अच्छी तो रसोई बना रहा है तो तुम्हारा महिला इसके बीच में आएगा कि अंदर घर जाएगा वो अम्बर घर में जाएगा अम्मा के बीच में बैठ जाएगा जो अपनी महत्व को बाहर की रल करके अपनी अक्सल तो भेज दी जलता कुर्सी तो में भेज दी, दी, दी, में दी अपनी अक्सल पैसे में भेज दी अपनी अक्सल भोजन में भेज दी अपनी अक्सल बेगम साहिबा ने भेज दी अपनी अक्सल और बेगम साहब को क्या कर भेज दी अपनी अक्सल तो अक्कल तो चली गई तुम्हारी दूसरी जगह जड़ हो गयी और तुम सोचो आओ आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे ये बात तो तो नहीं तो में। तुत्री की तुत्री की हो सकती है वो हम दुनिया ऐसी दूसरी चीज होने के में दूसरी चीज कि आप ना हो महाराज जाए इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा बेहतर करके ठंडाई ला के दे दी और अब लग रहा था गाड़ी अब जाएगी कहीं झूठ जाएगी और वो कहीं मैंने कुछ गिरा दिया हो, कुछ गिरा दिया कुछ छोड़ दिया संसार तो के बंधन ऐसी झूठना चाहता है उसी समझ तो में वेदांत आता है जो तो संसार के बंधन में अपने को बांध के आत्माओं को बांध दिया बोले हम था था। तो तीक तीक उसको करना होता है वो प्रमाण का अधिकारी होता है श्री राम प्रसाद श्रवण किसी बहरे मसूर पहले के लिए नहीं है यदि राष्ट्रपति विद्यार्थी नहीं हो तो वेदांत के श्रवण का अधिकारी नहीं है यदि प्रधानमंत्री विद्यार्थी न हो, हो तो वो श्रवण का अधिकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बड़े बड़े बड़े वाइस उनके मन में संसार के बर्थन ऐसी भूमिका नहीं पूछना तो नहीं चाहते है महाराज आज सत्य के व्यवहार का बाधन नहीं पूछना क्या है आज दिन में तुमको क्या करना है आज कितने लोगों को ठाकुर है इतने लोगों की जाग ता है कितने लोगो को व्यवहार बनाना है सत्य के व्यवहार प्रवाह करना वेदांत का और हमारे इच्छा है समझने की इच्छा है हमारे सच्ची बात है नए तो नए लोग आगे आगे हैं और बढ़े भगवान रामचंद्रेंगे जाने हमारे कल्याण तो के लिए हमारा कौन सा कल्याण उसका होगा सिर्फ लिख के उसको पूरा करके बाद में उसको सोच देखा पूरा करते तो फिर शेख जी ऐसी समय देते थे तो हम आपको सुनाना चाहते हैं कि हमने क्या देखा है अब बात कीजिए की शेख बागे बागे से थे और किसी किसी का लिखा बढ़िया निकलता था वो ने बहुत बढ़िया लिखा है पूरे तो सेवा नहीं रहना चाहते रहना चाहते तो प्रश्न काम नहीं है कुछ चाहते थे नौकरी चाहते थे नौकरी और काम भाव ऐसी भाव का भी आप लोगों ने शायद सुना हो न सुना हमारा जो लक्ष्य है आ, कम से कम टाइम देना पड़ेगा कम से कम काम करना पड़े और हमको तो कोई नौकर रखना समझे और हमारे निर्माण के लिए जो जो बच्चुए आवश्यक हैं हम उसको सब समझ देना पैसा ज्यादा मिले काम करने को कम मिले किसान कम लगाना है? पड़े कम लगानी पड़े तो ऐसे हर साल पहला हूँ हमें किसान को बैठ के ब्लैक कर रहे हैं और करते क्या है हम इस काम बाल में कम ईश्वर को ईश्वर को कोई भाग नहीं सकता है ईश्वर को भाग नहीं के लिए आदमी को फायदे से करना पड़ता है श्रवण का चीज है, है ये चीज है, है कि हमारा मन निर्मल होगा श्रवण तो हुआ तो परंतु तो मन में संदेह रह जाता है कोई श्रम हो संशय असल में प्रमाता के बारे में नहीं मैं हूँ की नहीं हूँ ये संशय कभी संशय ये होता है कि जैसे ब्रह्म का या परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है वैसा ऐसा है की नहीं।, नहीं वो ना है, है की नहीं है। और उसके देखने का जो साधन बताया जा रहा है इस साधन ऐसी वो देखा जाके के नहीं साध्य में संदेह होता है साधन में समय में संदेह होता है प्रभाव में संदेह होता है वो पाक प्रमाण ऐसी ज्ञात होगा की नहीं आज ऐसी चला जाएगा नहीं उत्तर जाएगा नहीं तो केवल वेदांत वचन से उसका होगा ही ये प्रमाण में संदेह होता है में संदेह अब इसके लिए भी क्रम तो से नहीं चलेगा क्रम माने एक एक पर भाव रखते हुए आगे बढ़ना है हमारे पास एक आदमी आया बिहार से तो पहले एक आमरे मजिस्ट्रेट का काम कर रहा था समझ में आया खुद कोशिश करने लगा की हमको कोई काम मिल जाए मिल जाए तो मैंने आमेरे मजिस्ट्रेट हमारे पहचान के थे उनको मैंने शिख्ठी लिखी की राष्ट्र नौकर दूसरे विश्वास करना चाहिए कि नहीं तो उन्होंने विकास की उस तरह से ठीक है परन्तु एक रात में करोड़पति हो जाने की प्रार्थना उनसे मन रहा अब <था>।. क्या वो जो लोग सुनने आते हैं वो जो तो एक रात में ब्रह्म हो जाने की प्रार्थना रखते हैं, है मकान भी चलता रहे दुनिया में इज्जत भी बढ़ती रहे कुर्सी भी नहीं रहे बच्चे भी होते रहे पैसा भी आता रहे और ब्रह्म जल्दी तरफ पूर्व कर अमृत पहुँचने का भी माना है, तो है लेकिन क्रम क्रम से जो तो करना है वो निरापद है एक बार पर्व के पहुँचना चाहोगे डेरने का भी गर्व है और टीवी ऐसी टीवी ऐसी चढ़ के यदि वहाँ पहुँचने की कोशिश करोगी इसी क्रम को संप्रदाय बोलते हैं वो एक क्रम ऐसी आनंदमय को तक पहुँचने के लिए पहले अन्नमय प्राणमय अनुमय या फिर आनंदमय में जाओगे तब कार्य का विवेक करके कारण का विवेक करोगे और कहीं से तुम आ जाओगे की तुम तो ध्रस्ता हो और जो राय जाओगे तो मैं दृष्टता हूँ मैं दृष्टा हूँ तो जैसे राम राम का शिव शिव का जैसे जप होता है, है। तुमने राम आ, है। तुम राम शिव शिव के नाम का जन्म है वृंदा के नाम का जन्म किया पहला क्रम है तीसरा क्रम है उपशक्ति होगी और तीसरा क्रम है अंतरिक्षा अनुभव हो जाएगा उपशक्ति और अंतरिक्षा अंतर्दा करने के और जब कर जाते हैं तब तो करने के लिए अंतरिक्षा प्रथम तो और तीज़ी है। तीज़ी जब एक बार अनुभव हो गया ना तो प्राधान्य श्रवण का नहीं रहता इसी में विवरण प्रस्थान और खामती प्रस्थान का वो तो कहते हैं क्या हम दूसरे के बारे में सुनते हैं विवरण प्रस्थान वाले कहते हैं कि हम अपने बारे में सुनते हैं दूसरे के बारे में सुनते हैं तो सर्वत्ते विज्ञान हम सर्वांग गम्य थे और संस्कार तो। आप अगर दूसरे के बारे में सुनते हैं तो सुनने का संस्कार बढ़ेगा और फिर उस संस्कार के अनुसार काम करना पड़ेगा यदि दूसरे के बड़े सुंदर है जी बड़े सुंदर है बड़े सुंदर है हाँ हाँ सब सुंदर सुंदर सुनते सुनते सुंदरता का संस्कार अपना चरण में आए तभी हुआ कि चलो उनको देखना चाहिए और जब देखना चाहिए ये बातना हुई संस्कार के बातना देखना चाहिए तब बोले भाई आओ मोदन कर चले चलते उनको देखना है भूखरे के बारे में जो श्रवण होता है वो संस्कार खुद पैदा करता है और कर्मान जो होता है उसके बाद काम करना पड़ता है तब वो झील मिलती है और तुमको तो अपने बारे में सुन रहे हो तो उसको तो, तो देखते दे जाओ उसका तो कार्य कथा करने की क्या जरूरत है प्रार्थना कथा करने की क्या जरूरत है अपने बारे में जो हम श्रवण करते हैं जो ज्ञान होता है वो संस्कार के लिए नहीं होता है और जो कर्म कराने के लिए नहीं होता है वो जो साक्षात अनुभव कराने के लिए होता है बदल विज्ञान हम संसार तरंग अन्यत्र आत्मविज्ञान आप अवधार्यता ये बात आत्मविज्ञान कर लागू ही नहीं होती जो दूसरों के ज्ञान के बारे में खड़े को देखने के लिए आप चाहिए आपको देखने के लिए आप चाहिए आपको देखने के लिए मन चाहिए तो मन को देखने के लिए मन चाहिए तो नहीं अंतर चाहिए अकल को देखने के लिए अकल चाहिए का नहीं भ्रक्षा चाहिए और भ्रक्षा के बारे में जो उल्टी धाराएं हैं उनको मिटाने के लिए क्या भ्रक्षा चाहिए का नहीं तत्व ज्ञान चाहिए ऐसे तो सब धान बाईस पचेरी नहीं दिखता है तो सब धान बाईस पचेरी नहीं दिखता है जरा प्रस्थान कहता है कि तू तुलसी अपने बारे में सभा इसलिए श्रवण करते ही या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अब भानुकी संस्थान इसके बारे में क्या सोचता है